महाभारत शांति पर्व चतुर्दशोध्याय द्रौपदी का युधिष्ठिर को धारण पूर्वक पृथ्वी का शासन करने के लिए प्रेरित करना वह सम्पान वाच अव्याहति कौंते धर्मराजे युधिष्ठिरे भ्रातृण ब्रवता महाभीजन सम्पन्ना श्रीमतीयतलोचना अभ्यभासत राजेन्द्र द्रौपदी जोशिता आसीन मृषभं राजा भ्रातृपरिवार सिंहशारदूल सदसै वारणरवूथपम अभिमास्वती निशेषेण युधिष्ठिरे लालिता सततम राशि भरतारम विपुलेक्ष तथो वचनम अभ्रवी वी कहते हैं राजन अपने भाइयों के मुख से नाना प्रकार के वेदों के सिद्धांतों को सुनकर भी जब कुंते पुत्र धर्मराज धिष्टिर कुछ नहीं बोले तब महान कुल में उत्पन्न हुई युवतियों में श्रेष्ठ स्थूल नितंब और स्थान नेत्रों वाली पतियों एवं विशेषतः राजा युधिष्ठिर के प्रति अभिमान रखने वाली राजा की सदा ही लाड़ी धर्म पर दृष्टि रखने वाली तथा धर्म को जानने वाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियों से घिरे हुए युतपति गजराज की भाती सिंह तार्दूल सदस्य पराक्रमी भाइयों से घिरकर बैठे हुए पतिदेव निप्रेष्ठ युधिष्टिर की ओर देखकर उन्हें संबोधित करके परम में इस प्रकार बोली इमेते पार्थ सांत्वना चैना नंद कुंती कुमार आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर गए हैं के समान आप से राज्य करने की रट लगा रहे हैं फिर भी आप इनका अभिनंदन नहीं करते नंद महाराज मता भाग्य महाराज उन्मत्त गजराजों के समान आपके आपके ये बंधु सदा आपके लिए दुख ही दुख ही उठाते आए हैं अब तो इन्हें युक्त युक्त वचनों द्वारा आनंदित कीजिए कथम दूर्व मुक्तान शीतवातातपाता व्यम दुर्योधन भत्वा मृत भोक्षा मेहतिम संपूर्ण काम आहवे विजय शिण विरथ रहागजा संस्थूमि स सारिंदम यजता समृदेरा दक्षिण वनवास दुखम भविष्यति दुखा येतान मुक्त स्वयं धर्मृतांबर कथमद पुनर्वीर विहंस मनासी न राजन में ये सभी भाई जब आपके साथ सर्दी गर्मी और आधी पानी का कष्ट भोग रहे थे उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था शत्रुओं का दमन करने वाले वीर बंधुओं विजय की इच्छा वाले हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर रथियों को रथहीन करके बड़े बड़े हाथियों का वध कर डालेंगे और घुड़सवार सहित रथों से, से संपन्न वसुधा का उपभोग करेंगे उस समय पर्याप्त दान दक्षिणा वाले नाना प्रकार के समृद्धशाली यज्ञों के द्वारा भगवान के आराधना में लगे रहने से तुम लोगों का यह वनवास जनित दुख सुख रूप में परिणत हो जाएगा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर महाराज पहले द्वैत वन में इन भाइयों से स्वयं भी ऐसी बातें कहकर आज क्यों आप फिर हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं न क्लेबो वसुधाम भूंगते न क्लेबो धन स्नुते न क्लेबस्य गृह पुत्रां मस्या इवासते जो कायर और नपुंसक है वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता वह न तो धन का उपार्जन कर सकता है और न उसे भोग ही सकता है जैसे केवल कीचड़ में मछलियां नहीं होती उसी प्रकार नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते, ना भाते, ना भाते, जो देने की शक्ति नहीं रखता उस क्षत्रिय की शोभा नहीं होती दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता भारत दंडहीन राजा की प्रजाओं को कभी सुख नहीं मिलता है मित्रता सर्वभूते सुदान तपह राज्य समस्त प्राणियों के प्रति दान लेना देना अध्ययन और तपस्या यह ब्राह्मण का ही धर्म है राजा का नहीं असता प्रतिषेध चाहता परिपाल ऐसा परो धर्म समाप्लायन राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखावे यस्मि क्षमा च क्रोध दाना दाने भया भय निग्रहानुग्रह चौबी धर्म जिसमें और क्रोध दोनों प्रगट होते हैं जो दान देता और और कर लेता है जिसमें सत्रों का भय दिखाने शरणागतों को अभय देने की शक्ति है जो दुष्टों को नंद देता और दिनों पर अनुग्रह करता है वही धर्मज्ञ कहलाता है न श्रुते ना न सां तो पृथ्वी न संकोच आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्रों के श्रवण से मिली है ना में प्राप्त हुई है न किसी को समझाने बुझाने से उपलब्ध हुई है न यज्ञ कराने से और न कहीं भीख मांगने से ही प्राप्त हुई है यद बलम अमित्राण तथा हस्तस्व रथ संपन्न त्रिबरनोत्तम रक्षि द्रोणकर्णाभ्या तत्व वीर तस्माश्वसुंधरा वह जो शत्रु के पराक्रम संपन्न एवं श्रेष्ठ सिन्हा हाथी घोड़े और रथ तीनों अंगों से संपन्न थे, तथा द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे उसका आपने वध किया है, तब यह पृथ्वी आपके अधिकार में आई है तथा वीर आप इसका उपभोग करें जम्बो दे महाराज नाना जन पदे पुरस्कार दंडे मृदत प्रभो प्रभो महाराज आपने अनेक जनपदों से युक्त इस को अपने दंड से रौन ढाला है जम्बू द्वीप सद सह कोच दीपो नहा मृदया नरेश्वर जम्बु के समान ही क्रौच द्वीप को जो महामेरु से पश्चिम है आपने दंड से कुचल दिया है क्रौच द्वीप साकुद्वीपो नीप पूर्वेण तो महामेरुदंडीन मृदता स्या के समान ही शाक को जो महामेरु से पूर्व है आपने भद्रास व्याघ्र दंडे नया पुरुष सिंह महामेरु से उत्तर शाक द्वीप के बराबर ही जो भद्रास वर्ष है उसे भी आपके दंड से दबना पड़ा है दीपाश्र दीपा ना जनपद सागरम वीर दंडे नृदताश्रया अहम वीर इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप है समुद्र उन्हें भी आपने दंड द्वारा दबाकर अपने अधिकार में कर लिया है निये महाराज पद्यमान द्विजात भरत नंदन महाराज आप ऐसे ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं गजेन्द्रानुर्जिता निवा भारत मतवाले वाले और बलशाली गजराजों के समान अपने इन भाइयों को देख आप इनका अभिनंदन कीजिए अमर प्रतिमा सर्वे शत्रुसा परम तपा एक के सुखा यम सियादे मे मति पुनः पुरुषव्याघ्रपत मेह दर सभा समस्ता शरीर सेचेतरे पुष सिंह शत्रु को संताप देने वाले आपके ये सभी भाई सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ हैं देवताओं के समान तेजस्वी हैं मेरा विश्वास है कि इनमें से एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना सकता है फिर ये मेरे पांचों नरश्रेष्ठ पति क्या नहीं कर सकते हैं शरीर को चेष्टाशील बनाने में संपूर्ण इंद्रियों का जो स्थान है वही मेरे जीवन को सुखी बनाने में इन सबका है अन्यतम्रवित्रु सर्वज्ञा सर्वदर्श ही पांचाली सुखे महाराज मेरी मां मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ देखने वाली हैं उन्होंने मुझसे कहा था पांचाल राजकुमारी युधिता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हैं ये कई सहस्त्र राजाओं का संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करेंगे किन्तु जनेश्वर आज आपका यह मोह देख मुझे अपनी सास की कही हुई बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है ए साम उन्मत्त को ज्येष्ठ सर्वे तेप्युसारिण महाराज सोन्मादा सर्व पांडवा जिनका जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है वे सभी उसी का अनुकरण करने लगते हैं। महाराज आपके उन्माद से सारे पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं यदेहि हे सूरन उन्मूता यदे हे भ्रातरस्ते न बद्वाम नास्तिक नरेश्वर यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं होते तो नास्तिकों के साथ आपको भी बांधकर स्वयं इस वजुधा का शासन करते कुरुते मूढ़ एवं श्रेयो नूपैरंजन योग नेश या उन्मार्ग क्षति ही का कल्याण का भागी नहीं होता जो उन्माग्रस्त होकर उल्टे मार्ग से चलने लगता है उसके लिए धूप की सुगंध देकर आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर नाक में घुसनी सुखा कर अथवा और कोई औसत खिलाकर उसके रोग की चिकित्सा करनी चाहिए हमं सर्वाधमा श्रीनाम भरसम तथा विनता पुत्री या हम इच्छा भर श्रेष्ठ में ही संसार की सब स्त्रियों तम तो सर्वामिम त्यक्से स्वयं पदम ये सब लोग आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी आप ध्यान नहीं देते मैं इस समय जो कुछ कर रही हूँ मेरी यह बात झूठी नहीं है आप सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं ही विपत्ति खड़ी कर रहे हैं यथास्ताम संमतौराज्याज स मांधाता चाबरीश्च तथा राजन विराजसेवशेष्ट जैसे मान और अम्बरीश भूमंडल के समस्त राजाओं में सम्मानित थे राजन वैसे ही आप भी सुशोभित हो रहे हैं प्रसादे पृथ्वी देवीं प्रजाधर्मेण पालयन सपर्वतः मनद्वी पा महाराज बिमना भव नरेश्वर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए पर्वत वन और द्वीपों सहित पृथ्वी देवी का शासन कीजिए इस प्रकार उदासीन न हो ये यजस्व विध युद्ध स्वर प्रयत धना शांति नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान और शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए ब्राह्मणों को धन भोग सामग्री और वस्त्रों का दान कीजिए महाभारत शांति परवि राजधर्मा शासन द्रौपदी वाक्य चतुर्दशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषय चौदहवां अध्याय पूरा हुआ